ज़िंदगी इतफाक है कल भी इतफाक थी आज भी इतफाक है जिंदगी नमस्कार आज मैं आपसे एक रहस्य की बात शेयर करना चाहता हूं वो ये कि हमने कभी अंग्रेजी बोलना दिखाने की कोशिश की थी सोचिए बोली को दिखाना बात कुछ यूं हुई कि माता जी मैं और मेरा भाई हम तीनों लोग किसी कारणवश नैनीताल में कुछ दिनों के लिए अकेले छूट गए मतलब पिताजी या कुछ अन्य व्यक्ति आने वाले थे और हम तीनों लोग नैनीताल में थे कुछ चार पाँच दिन के लिए काफ़ी कम उम्र रही होगी अब तो मुझे लगता है शायद दस ग्यारह साल की उम्र होगी और माता जी का हाथ पकड़कर कर हम लोग शाम को हम लोग एक एक तल्ली ताल में एक होटल था तली ताल मतलब झील के एक किनारे पर एक होटल था वहाँ रहते थे और झील के दूसरे किनारे पर नैनीताल का टूरिस्ट आकर्षण यानी कि फ्लैट था और वहीं पर एक रिंक हुआ करता था जिसमें स्केटिंग होती थी उस ज़माने में तो शाम को हर टूरिस्ट का जो काम होता है वो यही था कि वो मॉल रोड पर चलता हुआ और फ्लैट तक जाता था और फ्लैट से घूम घाम कर शाम को वापस आ जाता था तो हम लोग भी एज यूज़ुअल माताजी का हाथ पकड़े हुए हम दोनों बच्चे गए फ्लैट तक और उस जमाने में कुछ एग्जीबिशंस लगा करती थी तो हम लोग चूँकि एक छोटे शहर से आए थे मतलब आज तो मैं मेरे बनारसी साथी अगर मैं कह दूंगा कि हम लोग छोटे शहर से आए थे तो नाराज़ हो जाएंगे परंतु मैं बनारस में नहीं था उस टाइम पर उस टाइम पर शायद हम लोग फरुखाबाद में थे तो फ्रुखाबाद छोटा ही शहर था मतलब फरुखाबाद वासी भी मुझे क्षमा करेंगे इस बात के लिए आज उस ज़माने में छोटा ही शहर माना जाता था तो हम लोग वहाँ पहुंचे और जब बात जिस जमाने की है उस जमाने में हम लोगों के घर में सोने जागने के कपड़े तो अलग होते नहीं थे जिस प्रकार से शायद अब तो मैं यू कहना चाहूँगा कि सभी मध्यम वर्ग के घरों में ऐसा ही होता होगा परंतु हमारे लिए एक नॉवेल्टी थी स्लीपिंग सूट स्लीपिंग सूट मतलब पट्टेदार कपड़े के पायजामे और पट्टेदार कपड़े की ही शायद बुशर्ट या शर्ट होती थी तो साहब वो स्लीपिंग सूट हम लोग के लिए खरीदा गया वैसे आपको एक बात बता दूं अगर आप 1960 के दशक की फिल्में देखेंगे तो उसमें पाएंगे कि अक्सर हीरो वगैरह जो थे वो जब सोने जाते थे तो वैसे कपड़े पहनते थे तो साहब वो हम लोग के लिए ख़रीद दिए गए माता ने वो स्लीपिंग सूट खरीद दिए बस भैया हम दोनों भाइयों को नया कपड़ा मिला और अगले दिन सुबह हम लोग ने नहा धो करके वो नए कपड़े पहन लिए अब हम दो भाई स्लीपिंग सूट पहने हुए तैयार और हम लोग अपने होटल के बरामदे में आ गए बात आई गई हो गई शाम को जब हम लोग फ्लैट की ओर गए तो हम लोग ने कपड़े बदलने से इनकार कर दिया हम लोग ने कहा कि जो नए कपड़े खरीदे हैं हम वही पहन कर जाएंगे माताजी मेहरबान रही उन्होंने हम लोग को कुछ पीटा वीटा नहीं ले गई अपने साथ अब आज तो ये समझ में आता है कि माताजी की सादगी भी उल्लेखनीय है और हम लोगों की तो उल्लेखनीय है ही पहुंच गए साहब फ्लैट पर गए इधर उधर घूमते रहे उसके बाद वापस आ गए अगले दिन माता जी ने इनकार कर दिया कि मैं तुम लोगों को बगैर कपड़े बदले कहीं नहीं ले जाऊंगी हम लोग भी अड़ गए थे ना नए कपड़े हैं यही पहनेंगे अब तीसरा दिन आ गया और हम लोग ने कपड़े बदलने से इनकार कर दो बदमाश छोकरे और एक बेचारी माँ क्या करती मान गई एक बात उसने कह दी कि उसने कहा तुम लोग को कहीं लेकर नहीं जाऊंगी इतने में कमरे में ही होटल के बैरा खाना देने आया कुछ खाना मंगाया होगा शायद तो जब वो आया तो माताजी से उसने पूछा आज आपके वो दोनों नौकर नहीं दिखाई दे रहे उनके लिए क्या खाना लाना है माता ने कहा नौकर नहीं है वे मेरे बेटे हैं बैरन ने अपनी जबान काट ली माफी मांगता हुआ चला गया वहां से थोड़ी देर के बाद कुछ किसी बिल के सिलसिले में मैनेजर साहब आए मैनेजर साहब ने भी कहा कि नहीं नहीं मैंने आपके नौकरों से पूछ लिया था कि आप कमरे में हैं मैडम तभी मैं आया हूं माता जी और गुस्सा हो गई बोली वो नौकर नहीं है मेरे बेटे मैनेजर क्षमा याचना करता हुआ चला गया माता जी आई उन्होंने कहा देखो तुम लोग की जो हालत है उसमें तुम लोगों को लोग नौकर समझ रहे हैं अब तो कपड़े बदल लो हम दोनों भाई समझ गए कि गलती हो गई है अब तो हम लोगों को अपनी गलती सुधारनी ही है कैसे सुधारें हम लोग ने कहा कि ये लोग हमें नौकर समझ रहे क्यों ऐसा क्यों उस वक्त तक ये नहीं समझ में आया कि आपके कपड़ों की वजह से समझ रहे हैं हम लोग ने हमारे अंदर डिडक्शन की बहुत पावर है हम लोग ने फौरन यह अंदाजा लगा लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है हम समझ गए कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल रहे हम लोग ने कहा कि अंग्रेजी बोलना जरूरी है इस शहर नैनीताल में क्योंकि अगर अंग्रेजी नहीं बोलेंगे तो ये शहर नैनीताल हमें नौकर ही ट्रीट करेगा मगर अब क्या करते मजबूरी तो यह थी कि अंग्रेजी भी नहीं आती तो हम ने कहा नहीं नहीं इतनी अंग्रेजी आती है कि बोल ले हम दोनों भाइयों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई और हम लोग बाहर आकर खड़े हो गए होटल का कमरा बारामदे में आ गए सामने झील दिख रही है और लोग आ जा रहे हैं इधर से उधर उधर से इधर हम लोग ने क्या शुरू किया जैसे ही कोई आता हुआ दिखता था हम में से एक आदमी बोलता था एंड जब वो थोड़ा और करीब आता था तो दूसरा बोलता था बट थोड़ी देर के बाद पहला वाला फिर बोलता था इफ माई यू और ऐसे हम लोगों को पाँच छः आठ शब्द अंग्रेजी के अच्छी तरह आते थे एंड एफ यू माई दे सी बस बस बस काफी हो गया इतनी अंग्रेजी तो बहुत थी और हम लोग ऐसी अंग्रेजी बोलते रहे लोग सुनते रहे हमें लगा कि अब ये लोग हमें नौकर नहीं समझ रहे होंगे समझ रहे होंगे पढ़े लिखे जेंटलमैन आए हैं तो साहब हम लोग बन गए आखिरकार जेंटलमैन